बात तो ये शरीर और आत्मा बहुत गहरे में दो तो नहीं उनका भेद भी बहुत ऊपर है और जिस दिन दिखाई पड़ता है पूरा सत्र उस दिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि शरीर और आत्मा अलग अलग है उस दिन ऐसी दिखाई पड़ता है कि शरीर आत्मा का वो हिस्सा है जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाता है और आत्मा शरीर का वो हिस्सा है जो इंद्रियों की पकड़ के बाहर है शरीर का ही अदृस्त छोर आत्मा है और आत्मा का ही दृस्त छोर शरीर है ये तो बहुत आखिरी अनुभव में अब ये बड़े मजे की बात है साधारणता हम सब यही मान के चलते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है लेकिन ये भ्रांति है हमें आत्मा का कोई पता ही नहीं हम शरीर को ही आत्मा मान के चलते हैं लेकिन इस भ्रांति के पीछे भी वही सत्य काम कर रहा है इस भ्रांति के पीछे भी कहीं अदृश्य हमारे प्राणों के कोने में वही प्रतीति है कि एक उस एक की प्रतीति ने दो तरह की भूलें पैदा की एक अध्यात्मवादी है वो कहता शरीर है ही नहीं आत्मा ही है एक भौतिकवादी है चारवाक है एपिकुरस वो कहता है कि शरीर ही है आत्मा है ही ये उसी गहरी प्रती की भ्रांतियां हैं और प्रत्येक साधारण जन भी जिसको हम अज्ञानी कहते हैं वो भी ये एहसास करता है कि शरीर ही मैं हूं लेकिन जैसे ही भीतर की यात्रा शुरू होगी पहले तो ये टूटेगी बात और पता चलेगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग क्योंकि जैसे ही पता चलेगा आत्मा है वैसे ही पता चलेगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है लेकिन ये मत की बात है और गहरे जब उतरोगे और गहरे जब उतरोगे और चरम अनुभूति जब होगी तब पता चलेगा कि कहा दूसरा तो कोई है नहीं फिर आत्मा और शरीर दो नहीं है फिर एक ही है उसके ही दो रूप हैं। जैसे मैं एक हूं और मेरा बाया हाथ है और बाया हाथ बाहर से जो देखने आएगा अगर वो कहे कि बायां और दायां हाथ एक ही है तो गलत कहता है क्योंकि बायां बिल्कुल अलग है दायां बिल्कुल अलग जब मेरे करीब आके समझेगा तो पाएगा बायां अलग है दायां अलग है दाया दुखता है बायां नहीं दुखता दायां कट जाए तो बायां बच जाता है एक तो नहीं लेकिन मेरे भीतर और प्रवेश करे तो पायेगा कि मैं तो एक ही हूं जिसका बाया है और जिसका दाया है और जब बायां टूटता है तब भी मैं ही दुखता हूं और जब दायां टूटता है तब भी मैं ही दुखता हूं और जब बायां उठता है तब मैं ही उठता हूं जब दायां उठता है तब मैं ही उठता हूं तो बहुत अंतिम अनुभूति में तो शरीर और आत्मा दो नहीं वो एक ही सत्य के दो पहलू दो हाथ इसका ये मतलब है इसलिए मैंने ये बात कही कि इससे तुम्हें तो समझ में आ सके कि तब यात्रा कहीं से भी शुरू हो सके अगर कोई शरीर से यात्रा शुरू करे और गहरा, और गहरा और गहरा और गहरा उतरता चला जाए तो आत्मा पर पहुंच जाए अगर कोई मेरा बायां हाथ पकड़ना शुरू करे और पकड़ता जाए पकड़ता जाए और बहता जाए बहता जाए तो आज नहीं कल मेरा दाया हाथ उसकी पकड़ में आ जाए या कोई चाहे तो दूसरे तरफ से भी यात्रा शुरू कर किसी भी आत्मा से यात्रा शुरू कर तो शरीर पकड़ में आ जाएगा लेकिन आत्मा से यात्रा शुरू करनी बहुत कठिन कठिन इसलिए है कि उसका हमें पता ही नहीं हम खड़े हैं शरीर पर तो हमारी यात्रा तो शरीर से शुरू होगी ऐसी विधियां भी हैं जिनमें यात्रा सीधी आत्मा से ही शुरू होती है लेकिन साधारणता वैसी विधियां बहुत थोड़े से लोगों के काम की है कभी लाख में एक आदमी मिलेगा जो उस यात्रा को कर सके अधिकतम लोगों को तो यात्रा शरीर से शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि वहां हम खड़े हैं जहां हम खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू होगी और शरीर की जो यात्रा है उसकी तैयारी कुंडलनीय शरीर के भीतर में जो गहरे से गहरे अनुभव हैं उन गहरे अनुभवों का जो मूल केंद्र है वो कुंडली है असल में जैसा हम शरीर को जानते हैं और जैसा शरीर शास्त्री जानता है शरीर उतना ही नहीं है शरीर उससे बहुत ज्यादा है ये पंखा चल रहा है इस पंखे को हम उतार लें और तोड़ के सारा जांच कर डालें तो भी बिजली हमें कहीं भी नहीं मिले और ये हो सकता है कि एक बहुत बुद्धिमान आदमी भी ये कहे कि पंखे में बिजली जैसी कोई भी चीज नहीं है एक एक अंग को काट डाले तो भी बिजली नहीं मिले फिर भी पंखा बिजली से चल रहा था और पंखा उसी क्षण बंद हो जाएगा जिसमें बिजली की धारा बंद हो गई तो शरीर शास्त्री ने एक तरह शरीर का अध्ययन किया है काट काट के तो उसे कुंडलनी कहीं भी नहीं मिलती मिलेगी भी नहीं फिर भी कुंडलनी की ही विद्युत शक्ति से सारा शरीर चल रहा है ये जो कुंडलनी की विद्युत शक्ति है इसको बाहर से शरीर के विश्लेषण से कभी नहीं जाना जा सकता क्योंकि विश्लेषण में वो तत्काल छिन्न भिन्न होकर विदा हो जाती विलीन हो जाती उसे तो जानना हो तो भीतरी अनुभव से जाना जा सकता है यानी शरीर को भी जानने के दो ढंग है बाहर से शरीर को जानना जैसा कि एक फिजियोलॉजिस्ट शरीर शास्त्री डॉक्टर टेबल पर आदमी के शरीर को रख के काट रहा है पीट रहा है जांच रहा है और एक शरीर को भीतर से जानना जो जो व्यक्ति शरीर के भीतर बैठा है वो अपने शरीर को भीतर से जानता है तो स्वयं के शरीर को जब कोई भीतर से जानना शुरू करता है और ये ख्याल रखना कि हम अपने शरीर को भी बाहर से जानते हैं अपने शरीर को अगर मुझे मेरे बाएं हाथ का पता है तो वो भी मेरी आंखें जो मेरे हाथ को देख रहे हैं उसका पता है ये बाएं हाथ का जो अनुभव है ये शरीर शास्त्री का अनुभव है लेकिन आंख बंद करके इस बाएं हाथ की आंतरिक जो प्रती है भीतर से जो इसका अनुभव है वो मेरा अनुभव है तो अपने ही शरीर को भीतर से जानने अगर कोई जाएगा तो बहुत शीघ्र वो उस कुंड पर पहुंच जाएगा जहां से शरीर की सारी शक्तियां उठ रही उस कुंड में सोई हुई शक्ति का नाम ही कुंडलनीय है और तब वो अनुभव करेगा कि सब कुछ वहीं से फैल रहा है पूरे शरीर में जैसे कि एक दिया जल रहा हो पूरे कमरे में प्रकाश हो लेकिन हम खोजबीन करते करते करते दिए तो पहुंच जाएं और पाएं कि इस ज्योति पर ही सारा प्रकाश की किरणें फैल रही हैं वो दूर तक फैल गई है लेकिन वो जा रही है यहां तो कुंड से मतलब है शरीर के भीतर उस बिंदु की खोज जहां से जीवन की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है निश्चित ही उसका कोई सेंटर होगा असल में ऐसी कोई ऊर्जा नहीं होती जिसका कोई केंद्र ना हो, चाहे दस करोड़ मील दूर हो सूरज लेकिन किरण है हमारे हाथ में तो हम कह सकते हैं कि कहीं केंद्र होगा जहां से वो यात्रा कर रही हो जहां से वो चल रही है। असल में कोई भी शक्ति केंद्र शून्य नहीं हो सकती शक्ति होगी तो केंद्र होगा ऐसी जैसे परिधि होगी तो केंद्र होगा कोई परिधि बिना केंद्र के नहीं होती तो तुम्हारा शरीर एक शक्ति का पुंज है इसे तो सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं वो शक्ति का पुंज है उठ रहा है बैठ रहा है चल रहा है सो रहा है फिर ऐसा भी नहीं कि उसकी शक्ति हमेशा एक सी ही काम करती हो कभी ज्यादा भी शक्ति उसमें होती कभी कम भी होती जब तुम क्रोध में होते हो, तो इतना बड़ा पत्थर उठा के फेंक देते हो जो तुम क्रोध में नहीं हो तो हिला भी ना सकोगे जब तुम भय में होते हो तो इतनी तेजी से दौड़ लेते हो जितना कि तुम किसी ओलम्पिक के खेल में भी दौड़ रहे हो तो भी नहीं दौड़ सकोगे तो ऐसा भी नहीं है कि शक्ति तुम्हारे भीतर एक सी है उसमें तरतनताएं हैं, वो कभी ज्यादा हो रही कभी कम हो रही इससे यह भी साफ होता है कि तुम्हारे पास कुछ रिजर्वायर भी है जिसमें से कभी शक्ति आ जाती कभी नहीं आती जरूरत होती तो आ जाती नहीं जरूरत होती तो छिपी रहती तुम्हारे पास एक केंद्र है जिससे शक्ति तुम्हें मिलती है सामान्यतया भी असामान्यतया भी रोजमर्रा के काम के लिए भी तुम्हें शक्ति मिलती है और असाधारण काम के लिए भी शक्ति मिलती है फिर भी उस केंद्र को कभी तुम रिक्त नहीं कर पाते हो वो केंद्र कभी रिक्त नहीं होता और कभी तुम तो उस केंद्र का पूरा उपयोग भी नहीं कर पाते यानी इस संबंध में जिन्होंने खोज की उनका ख्याल है कि पन्द्रह प्रतिशत से ज्यादा अपनी ऊर्जा का असाधारण से असाधारण आदमी भी उपयोग नहीं करता है यानी हमारा महापुरुष भी जिसको हम कहते हैं वो भी पन्द्रह प्रतिशत से ऊपर नहीं जाता है और जिसको हम साधारण जन कहते हैं वो तो दो से काम चलाता है उसकी अंठानबे प्रतिशत की पड़ी पड़ी विदा हो जाती और इसलिए बड़े आदमी में और छोटे आदमी में कोई पोटेंशियल भेद नहीं होता बीज शक्ति का कोई भेद नहीं होता उपयोग का ही भेद होता है महान से महान प्रतिभा का व्यक्ति भी जिस शक्ति का उपयोग कर रहा है वो साधारण से साधारण बुद्धि के आदमी के पास भी है बस अनुपयोग में है उसका कभी, उसे कभी पुकारा नहीं गया उसे कभी चुनौती नहीं दी गई उसे कभी जगाया नहीं गया वो पड़ी रह गई और वो राजी हो गया है जितना है उससे ही और उसको अपना उसने मैक्सिमम समझ लिया जो उसका मिनिमम हमारी जो न्यूनतम सीमा रेखा है उसको हम अपनी परम सीमा रेखा मान के जी रहे हैं और इसलिए कई क्षणों में जबकि संकट का क्षण हो साधारण से साधारण आदमी भी असाधारण क्षमता प्रकट कर पाता है तो कई बार क्राइसिस और संकट में अचानक हमें ही पता चलता है कि हमारे भीतर क्या था एक केंद्र है जिस पर ये सारी शक्ति ठहरी हुई है छिपी हुई है सोई हुई है कहना चाहिए एक बीज की तरह जिसमें सब कुछ अभी बंद मैनिफेस्ट हो सकती प्रकट हो सकती इसको कुंड कुंड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है उसके कई अर्थ हैं उसके कई अर्थ हैं पहला तो अर्थ यह है जहां सी लहर भी नहीं उठ रही क्योंकि तो जरा सी भी लहर उठे तो सक्रिय हो गई शक्ति कुंड का मतलब है जहां सी भी लहर नहीं उठ रही सब सोया हुआ है जरा सा कंपन नहीं सब प्रसुप्त दूसरा अर्थ यह है कि प्रसुप्त तो है लेकिन किसी भी क्षण सक्रिय हो सकता है मृत नहीं सूखा नहीं है कुंभ भरा है किसी भी क्षण सक्रिय हो सकता है लेकिन कब सोया हुआ है और इसलिए हो सकता है कि हमें पता भी न चले कि हमारे भीतर क्या सोया हुआ था क्योंकि हमें उतना ही पता चलेगा जितना हम जगाएंगे इसे समझ लेना क्योंकि जगाने के पहले हमें पता ही नहीं चल सकता कि हमारे भीतर क्या सोया हुआ है उतना ही पता चलेगा जितना जगेगा जितना जगेगा उतना ही पता चलेगा यानी तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति सक्रिय होगी उतनी ही तुम्हारे चेतन में आएगी और जो निष्क्रिय शक्ति वो तुम्हारे अचेतन और अनकॉन्सियस में सोई रहेगी इसलिए महान से महान व्यक्ति को भी जब तक वो महान होने जाता पता नहीं चलता न महावीर को पता है न बुद्ध को पता है न जीसस को न कृष्ण को वो जिस दिन हो जाते हैं उसी दिन पता चलता है और इसलिए अनायास जिस दिन ये घटना घटती है उनके भीतर उस दिन उनको अनुकंपा मालूम पड़ती है कि पता नहीं कहां से ये दान मिला पता नहीं कहां से ये आया कौन दे गया तो जो भी निकटतम होता है अगर गुरु हो तो वो सोचेंगे गुरु से मिल गया अगर गुरु न हो मूर्ति हो भगवान की तो वो सोचेंगे उससे मिल गया जो भी पूर्वगामी होगा आया उनके ही भीतर से है सदा तीर्थंकर होगा आसमान में बैठा हुआ भगवान होगा कुछ भी होगा जो पूर्वगामी होगा उसे वो कारण समझ लेंगे असल में हम तो उसी वो कारण समझ लेते हैं जो पहले गया अभी मैं कहा नहीं पकड़ रहा था कि दो किसान पहली दफा ट्रेन में सवार हुए उन दोनों का जन्मदिन था और पहाड़ी गांव में वो रहते थे और दोनों का एक ही जन्मदिन था और गांव के लोग उन्होंने कुछ भेंट करना चाहिए नई नई ट्रेन चली थी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें टिकट भेंट करते हैं तुम ट्रेन में घुमाओ दो और इससे बढ़िया क्या हो सकता था उनको तो वो दोनों ट्रेन में गए अब वो हर चीज के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो कोई शरबत की बोतल बेचता हुआ आदमी आया तो उन्होंने सोचा कि हमें भी चखनी चाहिए तो उन्होंने कहा एक बोतल ले ले और आधी आधी चखने फिर अच्छी लगे तो दूसरी भी ले सकते तो पहले आदमी ने आधी बोतल चखी जब वो आधी बोतल चख रहा था तभी एक टनल में एक बोबदे में गाड़ी प्रवेश कर दी दूसरे आदमी ने उसके हाथ से बोतल छीनी हो तुम पूरी मत पी जाना आधी मुझे दे दोने का छू नहीं मरते आई हैव बिन इस ब्लाइंड इसको तुम छू नहीं मरते क्योंकि इसने मुझे अंधा कर दिया है टनल में गाड़ी चली गई जो पूर्वगामी था तो उसने उस बोतल को पिया था तो उसने उसको छू नहीं माना भूल के मत छूना। मैं, मैं अंधा हो गया हूं स्वाभाविक थे जो पूर्वगामी है वह हमें कारण मालूम पड़ रहा है लेकिन शक्ति जहां से आ रही उसका हमें पता ही नहीं और जब तक ना जाए तब तक पता नहीं और भी आ है वहां से उसका भी हमें पता नहीं कितनी आसक्ति इसका भी हमें पता नहीं तो ये जो सोया हुआ कुंड है अचेतन इसमें से जितनी शक्ति जग जाती है वो कुंडलनीय है कुंड तो अचेतन है कुंडलनी चेतन है कुंड तो सोई हुई शक्ति का नाम है कुंडलनी जागी हुई शक्ति का नाम है उसमें से जितना हिस्सा जाग के ऊपर आ गया उस कुंड से जितना बाहर आ गया उतनी कुंडली कुंडलनी पूरा कुंड नहीं कुंडली उसमें से बहुत छोटी सी एक लहर है जो उठ गई इसकी दोहरी खोज है इस यात्रा में तुम्हारे भीतर जो कुंडली जगी है, वो तो सिर्फ खबर है तुम्हारे भीतर एक स्रोत की जहां और भी बहुत कुछ सोया होगा जब एक किरण आई है तो अनंत किरणों की वहां संभावना है तो एक रास्ता तो कुंडलिनी को जगाने का है जिसमें से तुम्हारी शक्ति शरीर की शक्ति का तुम्हें पूरा बोध हो सकेगा और इस शक्ति को जगा के तुम शरीर के उन बिंदुओं पर पहुंच जाओगे जहां से शरीर के अदृश्य रूपों में आत्मा में प्रवेश आसान है उन द्वारों को पहुंच जाओगे इस शक्ति को जगा के जहां से अद्रस द्वार को तुम जा सको और इसका भी समझ लेना जरूरी है क्योंकि हम हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारी शक्ति किन्हीं द्वारों के द्वारा कर रही है अगर तुम्हारे कान खराब हो जाए तो शक्ति वहां तक आके लौट जाएगी लेकिन तुम सुन ना सकोगे फिर धीरे धीरे शक्ति वहां आनी बंद हो जाएगी क्योंकि तो शक्ति वहीं आती है जहां उसको सक्रिय होने का कोई मौका हो तो वह नहीं आएगी इससे उल्टा भी हो सकता है इससे उल्टा भी हो सकता है कि कोई आदमी बहरा है और अगर वो अपनी उंगुली से बहुत ज्यादा संकल्प करे सुनने का तो उंगुली भी सुन सकती है ऐसे लोग हैं जमीन पर आज भी जो शरीर के दूसरे हिस्सों से सुनने लगे ऐसे लोग भी हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों से देखने लगे असल में जिसको तुम आंख कहते हो वो है क्या तुम्हारी चमड़ी का हिस्सा है लेकिन अनंत काल से मनुष्य उस हिस्से से देखता रहा है कितना ही लेकिन पहले दिन जिस दिन मनुष्य के पहले प्राणी ने उस अंग से देखा होगा वो बिल्कुल ही संयोग की बात थी वो कहीं और से भी देख सकता था दूसरे प्राणियों ने और हिस्सों से देखा है तो दूसरी तरफ उनकी आंखें आ गई ऐसे भी पशु पक्षी हैं कीड़े मकोड़े हैं जिनके पास असली आंख भी और फाल्स आंख भी असली आंख जिससे वो देखते हैं और झूठी आंख जिससे वो दूसरों को धोखा देते हैं कि अगर कोई हमला करे तो झूठी आंख पर हमला करे असली आंख पर हमला करते साधारण सी मक्खी तुम्हारे घर में जो उसकी हजार आंख है उसकी एक आंख हजार आंखों का जोड़ है उसको देखने की क्षमता बहुत ज्यादा है उसके बाद मछलियां जो पूछ से देखती हैं क्योंकि उनको पीछे से दुश्मन का डर होता है अगर हम सारे दुनिया के प्राणियों की आंखों का अध्ययन करें तो हमको पता चलेगा कि आंख का कोई इसी जगह होना मतलब नहीं कान का इसी जगह होना कोई मतलब नहीं ये कहीं भी हो सकते हैं इस जगह है क्योंकि अनंत बार मनुष्य जाति ने वहीं वहीं, वहीं उन्हें पुनरुक्त किया है वो वहां स्थिर हो गए और हमारे भीतर उनकी जो स्मृति है वो गहरी हो गई हमारी चेतना में इसलिए वहां पुनरुक्त हो जाती यहां जो जो अंग हमारे पास हैं उन अंगों में से एक अंग भी खो जाए तो उस दुनिया का दरवाजा बंद हो जाएगा जैसे आंख खो जाए तो फिर हमें प्रकाश का कोई अनुभव ना हो सकेगा फिर कितने ही अच्छे कान हो हमारे पास हो तो कितने ही अच्छे हाथ प्रकाश का अनुभव नहीं हो सकेगा तो जब कुंडली तुम्हारी जागनी शुरू होती है तो वो कुछ ऐसे नए द्वारों पर भी चोट करती है जो सामान्य नहीं है जिनसे तुम्हें कुछ और चीजों का पता चलना शुरू होता है जो कि इन आंखों से पता नहीं चलता था इन हाथों से पता नहीं चलता था अगर ठीक से कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारी अंतर इंद्रियों पर चोट होनी शुरू हो जाती अभी भी तुम्हारी कुंडलनी की शक्ति ही इन आंखों को और कानों को चला रही है लेकिन ये बहिर इंद्रियां और बहुत छोटी सी मात्रा कुंडली की को चला लेती है अगर तुम उस मात्रा में थोड़ी सी भी बढ़ती कर दो तो तुम्हारे पास अतिरिक्त शक्ति होगी जो नए द्वारों पर चोट कर सके जैसे कि हम यहां से पानी बहा दे। अगर पानी की एक छोटी सी मात्रा हो तो पानी की एक लीक बन जाएगी और फिर पानी उसी में से बहता हुआ चला जाएगा लेकिन पानी की मात्रा एकदम से बढ़ जाए तो तत्काल नई धाराएं शुरू हो जाएंगी क्योंकि वो इतने पानी को पुरानी धारा ना ले जा सकते तो कुंदलनी को जगाने का जो गहरा शारीरिक अर्थ है वो ये है कि इतनी ऊर्जा तुम्हारे पास हो कि तुम्हारे पुराने द्वार उसको बहाने में समर्थ ना रह जाए तब अनिवार्य रूपेण उस ऊर्जा को नए द्वारों पर चोट करनी पड़ेगी जब तुम्हारी नई इन्द्रियां जगनी शुरू हो जाएगी उन इंद्रियों में बहुत तरह की इंद्रियां थी उनसे टेलीपैथी होगी क्लोरवाइंस होगा तुम्हें तो कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी कुछ सुनाई पड़ने लगेंगी जो कि कान की नहीं है आंख की नहीं है तुम कुछ चीजें अनुभव करने लगोगे जिनमें तुम्हारी किसी इंद्री का कोई योगदान नहीं है तुम्हारे भीतर नई इंद्रियां सक्रिय हो जाएगी और इन्हीं इंद्रियों की सक्रियता का जो गहरे से गहरा फल होगा वो तुम्हारे शरीर के भीतर जो अदृश्य लोक है जिसको आत्मा हम कह रहे हैं तुम्हारे शरीर का जो सूक्ष्मतम अदृश्य छोड़ है उसकी प्रतिति उसे पकड़नी शुरू हो जाएगी तो ये कुंडलनी के जागने से तुम्हारे भीतर संभावनाएं बढ़ेंगी शरीर से काम शुरू होगा दूसरी बात मैंने छोड़ दी ये साधारणता प्रयोग हुआ है कुंडलनी को जगाने का पर फिर भी कुंडलनी पूरा कुंड नहीं एक दूसरा प्रयोग भी है जिसमें फिर कभी तुमसे उसकी अलग ही पूरी बात करनी पड़े बहुत थोड़े से लोगों ने पृथ्वी को पर काम किया है वो कुंडली जगाने का नहीं बल्कि कुंड में डूब जाने का उसमें से कोई एक छोटी मोटी शक्ति को उठा के काम कर लेना नहीं बल्कि समग्र चेतना को अपनी उस कुंड में डुबा देना तब कोई इंद्री नहीं जागेगी नहीं कोई अतिय अनुभव नहीं हो और आत्मा का अनुभव एकदम खो जाए और सीधा परमात्मा का अनुभव होगा कुंडलनी की शक्ति जगह के जो अनुभव होंगे वो तुम्हें पहले आत्मा का अनुभव होगा और उसके साथ एक प्रती होगी कि दूसरे की आत्मा अलग है मेरी आत्मा अलग है जिन लोगों ने कुंडलनी की शक्ति जगह के अनुभव किए हैं वो अनेक आत्मवादी हैं वो कहेंगे कि अनेक आत्माएं हर एक की भीतर अलग आत्मा है लेकिन जिन लोगों ने कुंड में डुबकी लगाई है वो कहेंगे आत्मा है ही नहीं परमात्मा ही अनेक नहीं एक ही क्योंकि उस कुंड में डुबकी लगाते से तुम अपने ही कुंड में डुबकी नहीं लगाते तुम सबका जो सम्मिलित कुंड उसमें प्रवेश कर जाते हैं तुम्हारा कुंड और मेरा कुंड और उनका कुंड अलग अलग नहीं है इसलिए तो कुंड अनंत शक्तिवान है तुम उसमें से कितने उठाओ तो भी कुछ नहीं उठता तुम तो उसमें से कितनी बाल्टी पानी भर लाए हो अपने घर के काम के लिए उससे कुछ वहां फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम अपना मटका भर लाए हो मैं अपना मटका भर लाया हूं मेरे मटके का पानी अलग है तुम्हारे मटके का पानी अलग है हम सागर से कुछ ले आए हैं लेकिन एक आदमी सागर में डूब गया तब वो कहता है कि मटके मटके की कोई बात नहीं है और किसी का पानी अलग नहीं है सागर एक है वो जिस तुम घर ले गए हो वो भी इसी का हिस्सा है और कुछ दूर नहीं हो गया है और तुम दूर रख ना पाओगे वो लौट आएगा अभी धूप पड़ेगी और बाप बनेगी और बादल बनेंगे वो सब लौट आएगा यहीं वो कहीं दूर नहीं गया वो दूर जा सकता वो सब यही लौट आया तो जिन लोगों ने कुंडलनी को जगाने के प्रयोग किए उन लोगों को अत्यन्द्रिय अनुभव हुए जो कि साइकिक जो कि मनस की बड़ी अद्भुत अनुभूतियां हैं और उन्हें आत्म अनुभव हुआ जो कि परमात्मा का सिर्फ एक अंश है जहां से तुम परमात्मा को पकड़ गए जैसे एक सागर के किनारे से मैं सागर को छू रहा हूं मैं उसी सागर को छू रहा हूं जो करोड़ों मील दूर तुम भी छू रहे हो लेकिन मैं कैसे मानूं कि तुम भी उसी सागर को छू रहे हो तुम अपने किनारे छू रहे हो मैं अपने किनारे छू रहा हूं तो मेरा सागर अलग होगा मेरा सागर हिंद महासागर होगा तुम्हारा सागर अटलांटिक महासागर होगा उनका सागर पैसिफिक महासागर होगा महासागर नहीं छूएंगे हम अपने अपने सागर भी हो जाएंगे अपना अपना तट भी हो जाएगा हम कहीं विभाजन रेखा खींच लेंगे जो मैंने छूआ तो आत्मा जो है वो परमात्मा को एक कोने से छूना है और कोने से छूने का रास्ता की छोटी सी तक जग जाए तो तुम छू लो और इसलिए इस मार्ग से चलने पर एक दिन आत्मा को भी खोना पड़ता है नहीं तो रुकावट हो जाती है वो पूरा नहीं है मामला फिर आत्मा को भी खोना पड़ता है फिर छलांग लगानी पड़ती है कुंड में लेकिन ये आसान है ये आसान है, है। कई बार ऐसा होता है कि लंबा रास्ता आसान रास्ता होता है और निकटतम रास्ता कठिन रास्ता होता है उसके कारण उसके कारण लंबा रास्ता सदा आसान रास्ता होता है अब जैसे मुझे अगर मेरे ही पास आना हो तो भी मुझे दूसरे के माध्यम से आना पड़ेगा और अगर मुझे अपनी ही शक्ल देखनी हो तो भी मुझे एक आईना रखना पड़े अभी फिजुल की लंबी यात्रा है कि आईने में मेरी शक्ल जाएगी और आईने से वापस लौटेगी तब मैं देख पाऊंगा ये इतनी यात्रा है लेकिन अपनी शक्ल को सीधा देखना निकटतम तो है लेकिन कठिनतम भी है मेरा मतलब सुन तुम तो ये जो कुंडलनी की छोटी सी शक्ति को उठाकर थोड़ी लंबी यात्रा तो होती है क्योंकि इंद्रियों का सारा का सारा अंतर इंद्रियों का जगत खुलता है और आत्मा पर पहुंचते हो फिर वहां से छलांग तो लेनी ही है लेकिन बड़ी सरल हो जाती है तो क्योंकि जिसको आत्म अनुभव हुआ जिसने अपने को जाना और आनंद पाया वो आनंद उसे पुकारने लगता है कि अपने को भी खोदो तो, तो और परम आनंद पालोगे अपने को जानने का एक आनंद है अपने को पाने का एक आनंद है और अपने को खोने का एक परम आनंद है क्योंकि जब तुम अपने को जान लोगे तब तुम्हें सिर्फ एक ही पीड़ा रह जाएगी कि मैं हूं बस इतनी पीड़ा और रह जाएगी सब पीड़ाएं मिट जायेंगी एक ही पीड़ा रह जाएगी कि मेरा होना भी क्यों है ये भी अनावश्यक है ये मेरा होना भी व्यर्थ अनावश्यक है इसलिए इससे भी तुम छलान लगाओगे एक दिन तुम कहोगे कि अब मैंने होना जान लिया अब मैं ना होना भी जानना चाहता हूं मैंने बीइंग भी जान लिया अब मैं नॉन बीइंग भी जानना चाहता हूं मैंने जान लिया प्रकाश अब मैं अंधकार भी जानना चाहता और प्रकाश कितना ही बड़ा हो उसकी सीमा है और अंधकार असीम और बीइंग कितना ही महत्वपूर्ण तो हो फिर भी सीमा है अस्तित्व की सीमा होगी अनस्तित्व की कोई सीमा इसलिए बुद्ध को लोग नहीं समझ पाए क्योंकि बुद्ध से जब लोगों ने जाकर पूछा कि हम बचेंगे कि नहीं वहां उन्होंने कहा कि तुम कैसे बचोगे तुमसे ही तो छूटना है उन्होंने पूछा कि मोक्ष में फिर कम से कम हम तो होंगे और सब मिट जाये वासना मिटे दुख मिटे पाप मिटे हम तो बचेंगे बुद्ध ने कहा कि तुम कैसे बचोगे जब वासना मिट जाएगी पाप मिट जाएगा दुख मिट जाएगा तो एक दुख बचेगा तुम्हारा होने का दुख होना भी खलने लगेगा ये बड़ी मजे की बात है क्योंकि जब तक वासना है तब तक होना नहीं खलता तुम्हें क्योंकि तुम होने को काम में लगाए रखते हो धन कमाना है तो होने को तुमने धन कमाने में लगाया है यस कमाना है तो यस कमाने में लगाया जब यस की कामना ना होगी धन की कामना ना होगी काम की वासना न होगी जब कुछ भी ना होगा करने को जब डुइंग बिल्कुल न बचेगी तो बींग का करोगे क्या तब बीईंग सीधा गढ़ने लगेगा होना ही घबराने लगेगा जब ये होना भी नहीं चाहिए तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं वहां कुछ भी नहीं होगा जिससे दिया बुझ जाता है। फिर तुम पूछते हो कहा गया मरते समय तक बुद्ध से लोग पूछ रहे हैं कि तथागत का मरने के बाद क्या होता है जब आप मर जाएंगे तो फिर क्या होगा तो बुद्ध कहते हैं जब मरी गए तो फिर होने को बचा क्या फिर कुछ बचेगा नहीं जैसे दिया बुझ गया है ऐसे सब बुझ जाए तुम कब पूछते हुए दिया बुझ गया अब क्या हुआ बुझ गया बुझ गया तो आत्मा की उपलब्धि चरण ही है एक आत्मा को खोने की तैयारी का लेकिन ऐसे ही आसान है क्योंकि जो अभी वासना ही नहीं खो सका उससे अगर सीधा कहो कि कुंड में डूब जाओ अपने को ही खो दो, असंभव क्योंकि वो कहेगा अभी मुझे बहुत काम हम अपने को खोने से डरते क्यों है हम अपने को खोने से इसी डरते हैं कि काम तो बहुत करने को मैं खोदूंगा तो फिर काम को करेगा एक मकान बनाया वो अधूरा है उसमें मैं पूरा बना लू फिर तैयार हो जाऊंगा लेकिन तब तक दूसरे काम अधूरे रह जाएंगे असल में काम की वासना कुछ पूरा करना है उसकी वजह से तो मैं अपने को चला रहा हूं तो जब तक वासना है तब तक अगर कोई कहे कि आत्मा को खो दो तब तक बिल्कुल संभव नहीं है निकट का तो है लेकिन संभव नहीं क्योंकि तो वह आदमी जिसकी भी वासना नहीं खोई वह आत्मा को कैसे खोएगा हाँ वासना खो जाए तो फिर एक दिन वो आत्मा को खोने को राजी हो सकता है क्योंकि अब आत्मा का भी करना क्या है मेरा मतलब सुन रहे मेरा मतलब ये है कि जिसने भी दुख नहीं खोया उससे कहो खो कि आनंद को खो दो वो कहेगा पागल है आप लेकिन जिस दिन दुख हो जाए आनंद ही रह जाए फिर आनंद का भी क्या करोगे फिर आनंद को भी खोने के लिए तुम तैयार हो जाओगे और जिस दिन कोई आनंद को भी खोने को तैयार है उसी दिन कोई घटना घटे दुख खू को तो कोई भी तैयार हो जाता है लेकिन एक घड़ी आती है जब हम आनंद को भी खोने को तैयार हो जाते हैं, वो परम अस्तित्व में लीनता उपलब्ध रूप से होती ये सीधा भी हो सकता है ये सीधा कुंड में जाया जा सकता है लेकिन राजी होना मुश्किल होता है धीरे धीरे राजी होना आसान हो जाता है वासना खोती है वृत्तियां खोती हैं क्रिया खोती है वो सब खो जाता है जिनके सहारे तुम हो फिर आखिर में तुम ही बचते हो जिसमें ना न्यू बची न सहारे बचे अब तुम कहते हो इसको भी क्या बचाना अब इसको भी जाने देते तब तुम कुंड में डूब जाते कुंड में डूबना निर्वाण है अगर सीधा कोई डूबना चाहे तो कुंडली नहीं मार में इसलिए कुछ मार्गों ने उसकी बात नहीं की जिन्होंने सीधे डूबने की बात की उन्होंने उसकी बात नहीं की उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि वो नहीं संभव हो सका वो कभी एकाद दो लोगों के लिए संभव हो सकता है लेकिन एकाध दो लोगों से कुछ हल नहीं लंबे रास्ते ही जाना पड़ेगा बहुत बार अपने घर पहुंचने के लिए दूसरों के घर के द्वार खटखटाने ही पड़ते हैं अपने ही घर पहुंचने के लिए और अपनी ही शक्ल पहचानने के लिए न मालूम कितनी शक्लों को पहचानना पड़ता है और खुद को प्रेम करने के लिए न मालूम कितने लोगों को प्रेम करना पड़ता है सीधा तो यही था कि अपने को प्रेम कर लेते इसमें कौन कठिनाई है जिसमें कौन बाधा डालता था मुझे तो यही था कि अपने घर में सीधे आजाद लेकिन ऐसा नहीं असल में जब तक हम दूसरों के घरों में न भटक लें तब तक अपने घर को पहचानना ही मुश्किल होता है और जब तक हम दूसरों से प्रेम न मांग लें और दूसरों को प्रेम न करने, तब तक ये पता नहीं चलता कि असली सवाल अपने को प्रेम करने का ये पता नहीं चलता इसका पता चलता है तभी तो ये कुंडलनी को मैंने जो कहा कि शरीर की तैयारी है तैयारी है अशरीर में प्रवेश आत्मा में प्रवेश और तुम्हारी जितनी ऊर्जा अभी जगी है उससे तुम आत्मा में प्रवेश ना कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी वो ऊर्जा तुम्हारे रोजमर्रा के काम में पूरी चुक जाती बल्कि करीब करीब उसमें भी पूरी नहीं पड़ती उसमें भी हम थक जाते वो उसमें भी पूरी नहीं पड़ रही बहुत मंदी मंदी चल रही है लो इतने से इसको इसको नहीं ले जाया जा सकता और इसलिए सन्यास की वृत्ति पैदा हुई ताकि रोजमर्रा का काम बंद कर दिया जाए क्योंकि शक्ति तो इतनी सी है हमारे पास अब इसको लगाना है किसी और यात्रा पर तो फिर ये काम बंद कर दो दुकान मत करो बाजार मत जाओ नौकरी मत करो लेकिन मेरा मानना है कि वो भ्रांति में है क्योंकि ये जो दो पैसे की शक्ति उसकी इस काम में लग रही है ये अगर वो किसी तरह बचा भी ले तो बचाने में ये उतनी वह हो जाएगी क्योंकि बचाने में भी बड़ी ताकत लग जाती बचाने में बड़ी ताकत लगती है बहुत बार क्रोध करने में उतनी ताकत वह नहीं होती जितना क्रोध रोकने में वह हो जाती बहुत बार लड़ने में उतनी वह नहीं होती जितना लड़ने से बचने में वह हो जाती तो मैं इसको उचित नहीं मानता ये कंजूस कराता है ये संन्यास है ये कंजूस कराता वो ये कह रहा है कि इतने में हम इस इधर से बचा लेते हैं इंदर से बचा लेते हैं। मेरा मानना है कि कंजूस के रास्ते से नहीं चलेगा और जगा लो बहुत है, अनंत है बचा के क्यों और जगा लो और खर्च करनी हो और जगा लो और तुम खर्च कर नहीं सकते इतनी तुम्हारे पास है तो तुम उसे बचाने की फिक्र क्यों करते हो अब आदमी डर रहा है कि अगर मैंने अपनी पत्नी को प्रेम किया तो मैं परमात्मा को कैसे प्रेम करूंगा क्योंकि उसके पास प्रेम की इतनी छोटी सी तो उड़ जाएगी इसी में चुक जाएगी वो तो कह रहा है इससे बचा ले, लेकिन अगर इसको बचा भी लिया तो इस बचाने में उसको लड़ना पड़ेगा लड़ने में वह होगी और इतनी छोटी सी ऊर्जा जिस से जिससे तुमने पत्नी को प्रेम किया था उससे तुम परमात्मा को प्रेम कर पाओगे उतनी सी ऊर्जा से पत्नी तक नहीं पहुंच पाए पूरी तरह परमात्मा तक कैसे पहुंच पाओगे यानी उतना छोटा सा जो ब्रिज तुमने बनाया था वो पत्नी तक भी तो पूरा नहीं पहुंचता था उसमें भी बीच में स्वीया जाती थी वो वहां तक भी सेतु पूरा नहीं बनता था कि तुम उसके हृदय तक भी पहुंच गए हो उठी वो भी नहीं हो पाता था उतनी ऊर्जा बचा के तुम अनंत तक सेतु बनाने की सोचने बैठे हो तो पागलपन में पड़ गए हो उसे बचाने का सवाल नहीं है और ऊर्जा है उसे जगाने का सवाल और इतनी अनंत ऊर्जा है कि जिसका कोई इंसाफ और एक बार वो जगनी शुरू हो जाए तो वो जितनी जगती है उतनी ही और जगने की संभावना प्रकट होने लगती उसका झरना फूटना शुरू हो जाए तो अनंत उसे तुम चुपता नहीं कर सकते कभी ऐसा कोई क्षण नहीं आखिरकार जब तुम कह दो कि अब मेरे भीतर जगने को और कुछ विशेष नहीं रहा जगने की अवेग्निंग अनंत संभावना है कितना भी तुम जगा और जितना तुम जगाते हो उतना और जगाने के लिए तुम शक्तिशाली होते चलेगा और जब तुम्हारे पास अतिरिक्त होती है एफ्लुएंस होता है तुम्हारे पास अंतर ऊर्जा का तभी तुम उसे उन रास्तों पर खर्च कर सकते हो जो अनजान है मेरा फिर मतलब बाहर की दुनिया में भी एफ्लुएंस होता है एक आदमी के पास अतिरिक्त धन है अब वो सोचता है कि चलो चांद की यात्रा कराएं हालांकि बीमानी है और जान तो कुछ मिलने को नहीं है लेकिन हर्ज भी कुछ नहीं है क्योंकि उसका खोने को भी क्या है उसके पास अतिरिक्त है वो खो सकता है जब तक तुम्हारे पास अतिरिक्त नहीं है उतना ही है जितनी तुम्हें जरूरत है उससे भी कम है तब तक तुम इंच इंच जांच पड़ताल करके खर्च करोगे इसलिए तुम ज्ञात की दुनिया से कभी बाहर न हटोगे अज्ञात में जाने के लिए तुम्हारे पास अतिरिक्त चाहिए तो कुंडलनी की शक्ति तुम्हें अतिरिक्त से भर देती है और तुम्हारे पास इतनी शक्ति होती कि तुम्हारे सामने सवाल होता है कि इसको कहां खर्च करें और ध्यान रहे जिनके पास अतिरिक्त शक्ति होती है अचानक वो पाते हैं कि उनके जो पुराने द्वार थे वो एकदम बंद हो गए क्योंकि उस अतिरिक्त शक्ति को बहाने में वे समर्थ नहीं होते जिससे छोटी नदी हो और उसमें पूरा सागर आ गया वो नदी मिट जाएगी फौरन उसका कहीं पता नहीं चलेगा वो कहां गए तो तुम्हारा क्रोध का एक मार्ग था तुम्हारे सेक्स का एक मार्ग था वो अचानक खो जाएंगे जिस दिन अतिरिक्त ऊर्जा आएगी वो सब गांठ तट सब तोड़ फोड़ को कर उनको खत्म कर देगी तुम अचानक पाओगे कि कुछ और ही हो गया वो सब कहा गया जो कल में छोटा छोटा बचा बचा के कंजूस की तरह तक चल रहा था और ब्रह्मचर्य सागर रहा था और क्रोध दबा रहा था और ये कर रहा था और वो कर रहा वो सब अब कहा है क्योंकि वो नदियां रही, ना रहीं वो नहर ना रहीं अब तो ये पूरा सागर आ गया अब इसको इसको खर्च करने का तुम्हारे पास जब उपाय नहीं है तब अनायास तुम पाते हो कि इसकी दूसरी यात्रा शुरू होगी यात्रा तो होगी ही वो तो रुक सकती नहीं ऊर्जा बहेगी ही वो रुक सकती नहीं होनी चाहिए तो एक बार जगह लेने की बात है और तब तुम्हारे दैनन्दिन के द्वार बेमानी हो जाते हैं और अनजान अपरचित द्वार जो बंद पड़े हैं उनमें पहली दफे दरारें पड़ती हैं और उनसे ऊर्जा दे के देके बहने लगती है तो वहां तुम्हें अतीन्द्रीय अनुभव शुरू हो जाते और जैसे अतीन्द्रीय द्वार खुलते हैं वैसे ही तुम्हें अपने शरीर का अशरीरी छोर जिसको आत्मा कहें उसकी तुम्हें प्रती शुरू हो जाती है तो कुंडलनी तुम्हारे शरीर की तैयारी है अशरीर में प्रवेश के लिए अर्थ मैंने वो बात की